संवेदना के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है बाल कविता छुक छुक गाड़ी जंगली जानवरों की छुक छुक गाड़ी छुक छुक गाड़ी चलती जाए छुक छुक छुक छुक छुक छुक करती गाड़ी चलती जाए सबसे आगे काला हाथी इंजन वह कहलाता हाथी पर बैठा खरगोश ड्राइवर वह कहलाता बड़े बड़े फल वो हाथी को देता जाता जंगल में मचता कोलाहल चूजे घबरा जाते लंबी गर्दन वाले जिराफ भाई जंगल देखते जाते भेड़िया और सियार उसके से ऐसी चटकर काना कौआ एक आंख से जंगल देखता जाए हिरन और सांभर कुलाचे मारते जाए कोट पहनकर बंदर भाई डिब्बे डिब्बे जाए सबकी टिकट जांच कर टीटीई वो कहलाए सबसे पीछे झंडी लेकर रीच भाई जाए पिप पिप पिप पिप, पिप पिप पिप पिप सीटी वो बजाए गाड़ी, गाड़ी चलती जाए हाँ हाँ हाँ हा? गाड़ी चलती जाए गाड़ी चलती अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे बाल, बाल कविता छुक् गाड़ी वाचक स्वास्थ्य भारती परिमल